शो टॉक, लगन मुहूर्त झूठ सब नंबर टू पहला प्रश्न पंजाबी भाषा में एक टप्पा है जिसमें एक प्रेमी अपनी प्रेसी से कहता है कच्ची कंध उतकाना ए मिलना था रबनु है तेरा प्यार बहाना है अर्थात कच्ची दीवार पर कौ बैठा है और मिल आत्मा से तेरा प्यार बहाना है भगवान लौकिक प्रेम अलौकिक प्रेम का साधन है कृपया समझाए विनोद भारती टप्पा तो यह प्यारा है कच्ची कंध उतिका ए कच्ची दीवार पर कौआ बैठा है अधिकतर लोगों की जिंदगी बस ऐसी दीवार कच्ची और कच्ची दीवार पर कौआ बैठा है जिंदगी भी कच्ची और काली भी हंस भी नहीं कौ बैठा है और दीवार भी रेत की है अभी है अभी नहीं हो जाएगी कब गिर जाएगी पता नहीं किस क्षण समाप्त हो जाएगी कोई भविष्यवाणी नहीं कर सकता और इस कच्ची दीवार पर बैठा भी कौन है कुछ मूल्यवान नहीं सब दो कौड़ी का है कच्ची कंध उते काना है ये टप्पे सदियों सदियों में लोक मानस में उभरे किसी एक व्यक्ति ने इन्हें लिखा नहीं ये सदियों की मनुष्य की अनुभूति है सदियों का सार है ऐसे छोटे छोटे टप्पों में उपनिषद समा गए और सच तो यह है बहुत बार उपनिषद भी फीके पड़ जाते क्योंकि सीधा साधा आदमी सीधा साधा देखता है जैसा देखता है वैसा ही कह देता है न कोई पांडित्य न कोई शब्दों की लफाज़ी न कोई सिद्धांतों का जाल न कोई शास्त्रों की चिंता जिंदगी जैसी झलकती है उसके दर्पण में बस वैसी कह देता है गांव के ग्रामीण जनों ने अपने सीधे साधे में ही यह बात कही होगी और सदियों तक निखरती है फिर यह बात जैसे गंगोत्री से कोई पत्थर गंगा में बह चलता है तो खाता है चोटे गिरता है पहाड़ियों से जल प्रपातों से उतरता है और जैसे जैसे गंगा में बहता है वैसे वैसे उसका तिरछपन टूटता जाता उसमें एक गोलाई आ जाती एक सौंदर्य आ जाता है वैसे ही पत्थर तो गंगा में सरकते सरकते शिवलिंग बन जाते अपूर्व सौंदर्य को उपलब्ध हो जाते ईश्वरीय हो जाते परमात्मा की प्रतिमा बन जाते। ऐसे ही ये टप्पे हैं सदियों तक बहते रहे हैं मनुष्य की चेतना की गंगा में इनमें माधुरी भी आ गया इनका त्रिछापन भी कट गया सिद्धांत जब नए नए जन्मते हैं किसी विचारक में तो उनमें थोड़ा तो त्रिछापन होता है थोड़ा अहंकार होता है अकड़ होती मैं सही दूसरा गलत ऐसी भ्रांति होती लेकिन इस तरह के टप्पे किसी ज्ञानी से नहीं जन्मे किसी व्यक्ति के हस्ताक्षर नहीं हैं इन पर इन्हें किसी ने बनाया नहीं है ये बने हैं इनका विकास नैसर्गिक है इसलिए सरल तो बहुत सीधे तो बहुत पर रसपूर्ण भी उतने कच्ची कंध उते काना है कच्ची है दीवार और दीवार पर कौआ बैठा है कैसी प्यारी बात और किसने और कितने प्यारे ढंग से कह दी और सीधी साफ न जैन धर्म आएगा न हिंदू धर्म न इस्लाम धर्मों के पार की बात हो गई शास्त्रों का अतिक्रमण हो गया यही तो मामला है इतनी ही तो बात है ये जिंदगी की दीवार कच्ची है बहुत कच्ची है ये नाव कागज की है इससे तुम भवसागर पार न हो सकोगे लाख करो उपाय यह तो डूबेगी डूबेगी इसका डूबना सुनिश्चित है इधर से बचाओ उधर से बचाओ बचाने में ही नष्ट हो जाओगे नाव ही कागज की है सिर्फ दिखाई पड़ती है कि नाव है कोई धन पर भरोसा किए बैठा है कैसी कच्ची दीवार है कोई पद पर भरोसा किए बैठा है कैसी कच्ची दीवार है सिकंदर जब भारत आया और पौरुष युद्ध में हार गया तो सिकंदर के दरबार में जंजीरों और बेड़ियों में बंधे हुए पौरुष को लाया गया युद्ध तो सघन हुआ था उस कुछ सिकंदर से कमजोर आदमी न था शायद ज्यादा बलशाली ही था लेकिन भारतीय मूढ़ता के कारण हारा। भारत हमेशा अपनी मूढ़ता के कारण परेशान हुआ है न तो शक्ति की कमी है न सामर्थ्य की कमी है लेकिन मूढ़ता शक्ति और सामर्थ के ऊपर ऐसी सवार है कि शक्ति को भी नष्ट कर देती सामर्थ्य को भी विकृत कर देती पौरुष सिर्फ एक कारण से कि सिकंदर तो घोड़ों पर आया था लड़ने और पौरुष हाथियों को लेकर युद्ध करने गया हाथी बरात वगैरह के लिए अच्छे साधु संतों की जमात के लिए अच्छे किसी महंत की शोभा यात्रा निकल रही हो तो अच्छे युद्ध के लिए बिल्कुल बेकार है हाथी युद्ध के लिए बना नहीं जगह ज्यादा घेरता है मुड़ना हो तो भी स्थान चाहिए और अगर विकृत हो जाए विक्षिप्त हो जाए जिसकी बहुत संभावना है तीर चुभे गोलियां छिदे अगर पगला जाए तो फिर उसे होश नहीं रहता फिर वो अपनी ही सेना को रौंद डालता है और वही हुआ घोड़े ज्यादा सजग ज्यादा त्वरावान गतिवान थोड़ी जगह में घूम जाए थोड़ी जगह में मुड़ जाए शीघ्रता से पलट जाएं, बिजली की कोंद से लड़ें, बचाव आसान आक्रमण आसान और कोई खतरा नहीं कि अपनी ही सेना को रौन डाले ज्यादा सरलता से वश में किए जा सके ये जो लड़ाई हुई इसमें सिकंदर नहीं जीता और पौरुष नहीं हारा इसमें घोड़े जीते और हाथी हारे मगर यही भारत का दुर्भाग्य है आज भी हालत वही है हम हमेशा पीछे अभी भी हम बैलगाड़ियों पर भरोसा किए अभी हमारे नेतागण चरखा चला रहे हैं हारोगे नहीं तो क्या होगा मिटोगे नहीं तो क्या होगा और जब पौरुष को बंदी बना के लाया गया तो सिकंदर ने पूछा कि बोल तेरे साथ कैसा व्यवहार करूं तो पौरुष ने बड़ी प्यारी बात कही हीरो जवारातों में तोली जाए ऐसी बात कही पौरस ने कहा व्यवहार वही व्यवहार जो एक सम्राट दूसरे सम्राट के साथ करता है और याद रखना कल तक मैं भी सम्राट था आज जंजीरों में बंधा तुम्हारे सामने खड़ा हूं आज तुम सम्राट हो कल का ख्याल रखना कल का कुछ पक्का नहीं कल मुझे भी पता नहीं था कि एक ही दिन बाद यह हालत हो जाएगी सिकंदर को बात समझ में आई आंख बंद कर ली कहते हैं सिकंदर ने क्षण भर चुप रहा और कहा जंजीरें अलग कर दो, बेड़ियां तोड़ दो, और लाओ दूसरा सिंहासन मेरे पास ही पड़ोस को बिठाओ वह ठीक कहता है कच्ची कंध होते काना है कच्ची दीवार पर कौआ बैठा है कब उड़ जाएगा कुछ भरोसा नहीं दीवार बड़ी कच्ची है आ ना भी उड़ेगा तो भी गिरेगी कौए को उड़ना ही पड़ेगा मगर कितने अकड़ते हैं लोग पद पर होते हैं तो कैसे अकड़ जाते पैर जमीन नहीं छूते पंख लग जाते होश ही नहीं रह जाता पद जैसी बेहोशी लाता है कोई चीज और नहीं लाती धन क्या पास हो दीवाने हो जाते जैसे सब पा लिया और सब यहीं पड़ा रह जाएगा कुछ साथ ना जाएगा जब बांध चलेगा बंजारा सब यहीं पड़ा रह जाएगा और सारी मेहनत जो इसे जुटाने में गई पानी में गई पानी पर लकीरें खींच रहे हैं लोग पानी पर हस्ताक्षर कर रहे हैं लोग जैन शास्त्रों में एक बड़ी प्यारी कथा है तुमने चक्रवर्ती शब्द सुना होगा लेकिन ठीक ठीक शायद उसका अर्थबोध तुम्हें ना हो चक्रवर्ती का अर्थ होता है वह व्यक्ति जो छयों महाद्वीप का सम्राट हो सारी पृथ्वी का जिसका राज्य कहीं भी समाप्त ना होता हो, जिसके राज्य की कोई सीमा ना हो जिसका चक्र पृथ्वी के चारों तरफ घूमता हो तो चक्रवर्ती सम्राट बड़ी मुश्किल से कोई हो पाता, बड़ी मुश्किल से करीब करीब असंभव है मामला एक व्यक्ति चक्रवर्ती सम्राट हो गया और चक्रवर्ती सम्राटों के लिए जैन शास्त्रों में ऐसा कहा कि चूंकि वो इतना महान कार्य कर लेते उनके लिए एक विशेष सुविधा मिलती जो किसी को नहीं मिलती जब वे स्वर्ग जाते तो स्वर्ग में मेरु पर्वत है जैन शास्त्रों की पुराण कथा है सुमेरु है वह पर्वत सच में ही अचल है इस पृथ्वी के पर्वत तो कहने को ही अचल हैं। आज हैं कल नहीं हो जाते पृथ्वी के पर्वत भी नहीं हो जाते जमीन पर बहुत से नए पर्वत पैदा हो गए हैं पुराने पर्वत विदा हो गए हैं विंध्याचल सबसे पुराना पर्वत है उसकी कमर झुक गई है वो बूढ़ा हो गया है वो मर रहा है मरण पे पड़ा है और हिमालय अभी बच्चा है अभी बढ़ रहा है अभी बड़ा हो रहा है, रोज थोड़ा सा ऊपर उठ रहा है हर साल कोई एक फीट ऊपर उठ जाता है अभी विकासमान है विंध्याचल सबसे पुराना पर्वत है हिमालय सबसे नया एक दिन विंध्याचल समाप्त हो जाए महाद्वीप उभरे और विदा हो गए पहाड़ों की क्या गिनती अटलांटिस कभी बड़ा महाद्वीप था उसकी बड़ी सभ्यता थी विराट सभ्यता थी लेकिन अब तो अटलांटिस कहीं भी नहीं अटलांटिक महासागर है पूरा का पूरा महाद्वीप खो गया अतल सागर में आज भी सागर की गहराइयों में उसके अवशेष मौजूद है इस पृथ्वी पर तो हम काम कामचलाव रूप से कहते हैं कि पर्वत अचल वे भी चलते हैं वे भी गिरते हैं उठते हैं वे भी बच्चे होते हैं जवान होते हैं बूढ़े होते हैं लेकिन स्वर्ग में वो जो सुमेरु पर्वत है जैन शास्त्रों का वो अडिग है अचल है वो जैसा है वैसा ही है चक्रवर्ती सम्राट को उस पर हस्ताक्षर करने का अवसर मिलता है वो हर किसी को नहीं मिलता तो यह एक व्यक्ति चक्रवर्ती सम्राट हो गया इसके आनंद का ठिकाना ना रहा बस इसके जीवन में एक ही आकांक्षा थी कि सुमेरू पर्वत पर हस्ताक्षर कर दूं, क्योंकि और कहीं भी हस्ताक्षर करो तो मिट जाएंगे अरे पर्वत ही खो जाएगा तो हस्ताक्षर कहां बचेंगे पानी पर हस्ताक्षर करो जल्दी मिट जाते हैं पहाड़ पर करोगे थोड़ी देर में मिटेंगे मगर मिटेंगे जरूर देर अबेर की बात है कच्ची कंध उतिक है कच्ची दीवार पर कौआ बैठा है यह सम्राट बड़ा प्रसन्न था मरण सैया पर भी प्रसन्न था पूछा भी किसी ने कि आप इतने प्रसन्न हैं क्या बात तो उसने कहा बस एक ही आकांक्षा थी वह पूरे होने के करीब आ रही कि सुमेरु पर हस्ताक्षर कर सकूंगा उस पर किए हस्ताक्षर कभी नहीं मिटते मिटते ही नहीं क्योंकि सुमेरु ही नहीं मिटता है वजीर हंसा सम्राट ने कहा तुम क्यों हंसते हो उसने कहा कि अभी कहूंगा तो समझ में ना आएगा लेकिन सुमेरु पर्वत पर पहुंचकर समझ में आ जाएगा कि मैं क्यों हंसा था एक पहेली हो गई सम्राट मरा मगर वो पहेली उसे याद रही वजीर हंसा था क्यों हंसा था सुमेर पर्वत पे जाके राज खुलेगा। सुमेर पर्वत के द्वार पर पहरेदारों ने कहा कि रुकिए आप अकेले ही भीतर जा सकते हैं वो ले गया था अपनी पत्नी को अपने बच्चों को अपने मित्रों को वे सब उसके साथ मरे थे उनके मरने का इंजाम किया गया था क्योंकि अकेले क्या मजा कि तुमने सुमेरु पर हस्ताक्षर किए अरे अपने वाले मौजूद ना हो कोई देखने वाला ही ना हो पत्नी देख न सकेगी पति सुमेर पर हस्ताक्षर कर रहा है तो क्या मजा है बच्चे न देख सकें मित्र न देख सकें तो ले गया होगा मित्रों को बच्चों को अखबार वालों को फोटोग्राफरों को जन संपर्क अधिकारियों को ले गया होगा मगर पहरेदार ने कहा कि आप अकेले ही जा सकेंगे इन सबको बाहर ही छोड़ना होगा यह नियम उसे बड़ा दुख हुआ है। उसने कहा यह कैसा नियम जीवन भर मेहनत की सारा जीवन बर्बाद किया सिर्फ इस आशा में कि दिखा दूंगा जिनको दिखाना है उनको बाहर छोड़ दू कृपा करो जाने दो वो पहरेदार हंसा वह से ठीक वैसी ही थी जैसी वजीर की वजीर की याद आ गई पूछा सम्राट ने पहरेदार से आस्ती क्यों हो उसने कहा कि जब तुम पहुंचोगे सुमेर पर्वत पर तो तुम्हें समझ आ जाएगा मगर मेरी मानो मत आग्रह करो इनको ले जाने का नहीं तो पीछे पछताओग जब उसने यह कहा तो सम्राट अकेला ही गया लेके छेनी छैनी हथौड़ा क्योंकि सुमेर पर नाम खोदना है और जाके चकित हो गया तब वजीर की हंसी भी समझ में आ गई तब पहरेदार की हंसी भी समझ में आ गई तब ये बात भी समझ में आ गई कि अच्छा हुआ मैंने पहरेदार की बात मान ली और अपने संगी साथियों को साथ ना आया न लाया नहीं तो बड़ी भद्द हो जाती और वजीर क्यों हंसा बूढ़ा होशियार था और पहरेदार ने क्यों रोका यह नियम उचित मामला यह था कि सुमेर पर्वत तो बड़ा पर्वत था न और न छोर विराट था अंतहीन था लेकिन उस पर जगह ही न थी जहां हस्ताक्षर करो इतने हस्ताक्षर हो चुके थे इतने चक्रवर्ती सम्राट पहले हो चुके थे खोज खोज मर गया जगह ना मिले सोच के तो गया था बड़े बड़े अक्षरों में हस्ताक्षर करूंगा ऐसे कि किसी ने भी ना किए हो मगर जगह ही न थी लौट के पहरेदार से पूछा कि क्या करूं वहां तो कोई जगह ही नहीं पहरेदार ने कहा कि मेरे पिता भी यहां पहरेदार का काम करते थे उनके पिता भी यहां पहरेदार का काम करते थे उनके पिता भी ये हमारा वंशानुग्रत काम और यह हमेशा हुआ यह कोई नई बात नहीं जहां तक मुझे याद है जहां तक मेरे पिता को याद था उनके पिता को याद था जब भी कोई चक्रवर्ती आया यही झंझट खड़ी हुई कि वहां जगह नहीं और उपाय एक ही कि तुम पुराने कुछ नाम पहले साफ कर दो और अपना नाम लिख दो यही होता रहा है पुराने नाम साफ करने पड़ते हैं और नया नाम लिखना होता है सम्राट के हाथ से हथौड़ी हाँ और छेनी गिर गई उसने कहा वजीर ठीक हंसा था तो क्या मतलब हुआ आज मैं हस्ताक्षर करके जाऊंगा कल कोई मेरे नाम को पहुंच के हस्ताक्षर करेगा कल कोई लिख गया है उसका नाम मैं पहुंचूंगा और हस्ताक्षर करूंगा मजा ही जाता रहा चाहे जल पर हस्ताक्षर करो और चाहे सुमेरू पर्वत पर कच्ची कंध उते काना है ये दीवाल ही कच्ची है और इस कच्ची दीवाल पर कौ बैठा है कौआ प्रतीक है चालबाजी का लोकमानस में कौआ चालबाजी का प्रतीक है बहुत चालबाज कहते हैं कौए की एक ही आंख होती मगर दोनों तरफ देखता रहता एक ही आंख पक्का चालबाज है काना है मगर दुनिया को धोखा देता दो आंखों का उसी आंख से बाएं देखता उसी आंख से दाएं गटर पटर करता रहता है यहां से वहां आंख को दौड़ाता रहता है कौआ बहुत चालबाज है बड़ा होशियार है लोकमानस में कौए का जो प्रतीक है वो चालबाजी का बेईमानी का धोखाधड़ी का सार संक्षेप में कहो तो राजनीति का कूटनीति का इतनी कूटनीति इतनी चालबाजी इतनी बेईमानी और हाथ क्या लगेगा ये कच्ची दीवार और अभी उड़े, अभी वक्त आ जाएगा अभी खबर आती होगी कि, कि बस समय समाप्त हुआ कि अब चलो कि यमदूत द्वार पर आके खड़े हो गए चार दिन की जिंदगी में कितना धोखा देते हो कितनी बेईमानी करते हो क्या पा लेते हो हाथ क्या लगता है कुछ भी तो हाथ नहीं लगता हाथ चालबाजियों में कुछ गमा जरूर देते हो वो जो सरलता लेके आए थे जगत में वो गमा देते सरलता का प्रतीक है हंस शुभ्रता का शुक्लता का इसलिए जब कोई ज्ञान को उपलब्ध हो जाता उसे हम परम हंस कहते वो पुनः बच्चे की भांति सरल हो गया जिससे बच्चा होता कोरी किताब की तरह जिस पे अभी कुछ लिखा नहीं गया वैसा चित्त हंस कहा जाता है इसको पुनः पा लेना परम हंस की अवस्था है बच्चे को तो विकृत होना पड़ेगा उसकी विकृति सुनिश्चित है क्योंकि बूढ़े कौओं के हाथ में उसको पढ़ना पड़ता है एक से एक चालवाच कौए सयाने कौए मेरे दादा मेरे पिता के पिता थोड़ी सी बातें कहते थे सीधे साधे आदमी थे ग्रामीण आदमी थे मगर जो थोड़ी बातें कहते थे वो मतलब की बातें थी उनकी कुछ बातों में एक बात मुझे याद है काम वो छोटी सी दुकान करते थे कपड़े की चेष्टा उनकी यही होती थी कि व्यर्थ मोल तोल में समय खराब ना हो तो वो पूछ लेते ग्राहक से कि क्या मर्जी मोल तोल करना तो ध्यान रख लाख मोल तोल कर चाहे खरबूज छुरी पे गिरे चाहे छुरी खरबूज पे गिरे हर हालत में खरबूज कटेगा ये मैं तुझे बता देता हूं मोल तोल से तुझे कुछ लाभ ना होगा तू हमें ना काट सकेगा हमें पता है कि ये चीज कितने की उससे कम पे तो हम देने वाले नहीं तो तू सोच ले और अगर एक बात पर राजी हो तो हम उतना ही बता दें जितना कम से कम हम दे सकते जो सीधे साधे लोग होते वो कहते कि बात तो समझ में आती मोल तोल में कोई सार नहीं ये तो बात जाहिर हर हालत में हम कटेंगे तो आप एक ही बात कह दो मगर जो चालबाज होते वो कहते कि बिना मोलतोल कैसे बात बन सकती तो उनकी दूसरी कहावत थी वो कहते थे फिर ठीक फिर मोलतोल हो जाए मगर ख्याल रख सयाना कौआ गंदे घूड़े पे बैठता है ये उनकी दो कहावतें थी जो मैंने उनको बार बार ग्राहकों से कहते सुना कि सयाना कौआ गंदे घूड़े पे बैठता है तू सया कौआ मालूम होता तू बैठेगा किसी गंदे घोड़े पर तू ठीक जगह पर नहीं बैठ सकता तो हो जाए मोलतोल हो जाए कुछ लोग मोलतोल के इतने आग्रही होते कि वो के पूछते थे क्योंकि मेरे पिता को यह आदत न थी वो सीधी एक बात करते तो कुछ ग्राहक आके पूछते कि दादा कहां है क्योंकि आपसे तो एक बात होती मज़े ही नहीं आता खरीद फरोख्त का मजा दादा कहां है जरा घिसा पिसी होती है खरीद फरोख्त का मजा आता है नहीं तो देरी नहीं लगती आपने इधर कहा इतने दो उतने हमने दिए और गए शॉपिंग का मजा जरा दादा को बुलाओ। वो जो सयाना कौआ वो तो मोल तोल करेगा वो चालबाजी करेगा वो दूसरों को ही नहीं धोखा देगा अपने को भी धोखा देगा धोखा देना उसकी जीवन शैली हो जाती वो बिना धोखा दिए नहीं बच सकता है इसलिए कौए का प्रतीक उपयोग किया विनोद कच्ची कंध उत काना है एक तो कच्ची दीवार और उस पर इतना कौआपन इतना सयानापन इतनी होशियारी इतनी चालबाजी इतनी राजनीति इतनी कूटनीति किसको काट रहे हो क्या पा मिलना तारब है, तेरा प्यार बहाना है सच में ही प्यारी बात है कि मिलना तो है परमात्मा से और तेरा प्यार तो बहाना है जो जानते हैं वे सभी इस बात पर राजी होंगे कि हमारा प्रेम यूं है जैसे पूर्णिमा का चांद झील में झलकता हो माना कि झील में झलकता चांद सच्चा चांद नहीं मगर सच्चे चांद की ही झलक है माना कि झील में कूंदोगे तो चांद को नहीं पाओगे कूदोगे तो वो जो झलक भी दिखाई पड़ रही थी चांद की वो भी खो जाएगी चांद को पाने के लिए तो झील में कूदने से कुछ सार नहीं कितनी ही डुबकी मारो वहां चांद है नहीं मगर चांद हो या ना हो है तो असली चांद का ही प्रतिबिंब जो समझदार हैं वो झील में चांद को देखकर असली चांद की यात्रा पर निकल जाते तब झील का चांद चांद की तरफ उंगुली का इशारा बन जाता चांद तो ऊपर है दूर है मगर झील का चांद उसकी तरफ इशारा बन जाता है झील में नहीं उतरना है मगर वो जो पार चांद है, उसकी यात्रा पर जाना झील तब सहयोगी हो जाती तब झील शास्त्र बन जाती तो शास्त्र का दो तरह से उपयोग किया जा सकता है जो समझदार है वह शास्त्र का इशारा पकड़ के निशब्द की यात्रा पर निकल जाते हैं शब्द का इशारा निशब्द की यात्रा संसार का प्रेम और परमात्मा की खोज क्योंकि प्रेम तो प्रेम है संसार में केवल उसका प्रतिफलन बन रहा है संसार दर्पण लेकिन जो ना है वो शास्त्रों में ही डुबकी मारते रहते वो शब्दों के ही ऊहा में पड़ जाते वो शब्दों के जाल में उलझ जाते वो भूल ही जाते कि शब्द तो केवल तस्वीर है उसे खोजना है जिसकी तस्वीर है। सदियों के प्रेमियों का अनुभव इसमें समाया हुआ है जैसे कोई हजारों गुलाब के फूल इकट्ठे करे और उनसे इत्र निचोड़ ले तो शायद कुछ बूंद ही इत्र बने मगर उस बूंद में हजारों फूलों का रस होगा सुगंध होगी सार होगा प्राण होगा आत्मा होगी मनुष्य जाति का सदियों सदियों का अनुभव यह कितने लोगों ने प्रेम नहीं किया ऐसा कौन है जिसने थोड़ा ना बहुत प्रेम ना किया हो कंजूस से कंजूस भी थोड़ा ना बहुत प्रेम करता है गलत से गलत आदमी भी प्रेम से एकदम नहीं बच पाता कुछ ना कुछ गंध तो हाथ लगती कुछ ना कुछ तो गीत हृदय में गूंज लेता है कुछ तो पैरों में घूंगर बंधते फिर चाहे प्रेम तुम अपने बेटे को करो चाहे कि पत्नी को करो पिता को करो मां को करो मित्र को करो प्रेसी को करो संगीत को करो काव्य को करो मगर प्रेम कहीं ना कहीं से तो तुम्हारे भीतर झांकेगा इन सारे प्रेमों के अनुभव का जो इत्र है वह यह है कि कोई भी प्रेम तृप्त नहीं कर पाता चाहे तुम अपनी पत्नी को कितना ही प्रेम करो अपने पति को कितना ही प्रेम करो तृप्ति नहीं मिलेगी तृप्ति न मिलने के कारण भ्रांति पैदा होती लगता है ये पत्नी ठीक नहीं लगता है ये पति गलत मिल गया ये दुर्भाग्य मेरा कि किस दुष्ट से साथ हो गया ये कुछ भूल हो गई चूक हो गई मगर ये तुम्हारे गणित की भूल चूक हो रही और कुछ भूल चूक नहीं हुई तुम पत्नी बदल सकते हो अब तो सारी दुनिया में तलाक की व्यवस्था हो गई तुम पत्नी बदल सकते हो मैंने सुना अमेरिका में एक आदमी ने आठ बार पत्नियां बदली और चकित हुआ यह बात जानके कि हर बार चार छह महीने के बाद उसे लगा कि मैंने फिर नई शक्ल में मॉडल नया संस्करण नया फिर पुरानी पत्नी खोज ली वही कि वही नाक नक्श अलग है बाल के रंग अलग है ऊंचाई अलग है लंबाई अलग है सब कुछ अलग है मगर न मालूम क्यों सब मामला वही का वही वही कलह वही उपद्रव वही झगड़ा वही परेशानी बात क्या है बात सीधी साफ है खोजने वाला वही है तो वो बार बार उसी तरह की स्त्री के प्रेम में पड़ेगा तुम कितनी ही पत्नियां बदलो कितने ही पति बदलो कितने ही मित्र बदलो तुम्हारे जीवन में प्रेम से तृप्ति नहीं आएगी क्योंकि ये झील में कूंद के तुम चांद को पाने की कोशिश कर रहे हो और तृप्ति ना आने की बात अगर ठीक से समझ में आ जाए तो द्वार खुल जाए रहस्य का द्वार खुल जाए इस जगत की कोई भी प्रीति नहीं भर पाती ये सौभाग्य दुर्भाग्य नहीं क्योंकि अगर इस जगत की कोई प्रीति तुम्हें भर दे तो फिर परमात्मा को तो तुम खोजने ही क्यों निकलोगे फिर परमात्मा की तलाश का सवाल ही नहीं उठता इस जगत की हर प्रीति असफल हो जाती गिर ही जाती क्यों गिर जाती इसीलिए कि तुम्हारे भीतर आकांक्षा तो परमात्मा को पाने की परम प्रीति को पाने की और उसी आकांक्षा को लेकर तुमने किसी स्त्री के सामने झोली फैलाई या किसी पुरुष के सामने झोली फैलाई वो गरीब स्त्री करे भी तो क्या करे तुम्हारी झोली कैसे भर दे अमृत से उसके पास हो तो भर दे वो खुद भिकारे ने वो खुद ही झोली फैलाए तुम्हारे सामने खड़ी तुम भी पागल मैंने सुना एक गांव में दो जोशी थे वो रोज सुबह सुबह जब अपने काम धंधे पर बाजार की तरफ जाते रास्ते पर उनका मिलन होता तो कहते भाई जरा मेरा हाथ देखना एक दूसरे का हाथ देखते चौन्नी एक दूसरे को थमा देते हर्जा भी नहीं था कुछ चौड़नी मिल भी जाती चौन्नी दे भी दी जाती पैसा जितना था अपने पास अपना जितना उसके पास था उसका और हाथ मुफ्त में दिखाई हो जाती और एक दूसरे से पूछ लेते क्या धंधा कैसा चलेगा ये ज्योतिषी हैं ये दूसरों का भाग्य बताने निकले मनोवैज्ञानिकों के संबंध में मैंने और भी एक अद्भुत कहानी सुनी दो मनोवैज्ञानिक सुबह ही सुबह अपने दफ्तर जाते हुए रास्ते पर मिले नमस्कार वंचना इत्यादि के बाद एक ने पूछा कि आप तो बिल्कुल चंगे हैं मेरे संबंध में क्या ख्याल आप तो बिल्कुल ठीक है मैं गारंटी देता हूं अब मेरे संबंध में कुछ कहो अपना पता नहीं दूसरे के संबंध में गारंटी देने को आदमी तैयार है अपने बाबत दूसरे से पूछ रहा है खुद की खबर नहीं औरों की खबर रखता है मनोवैज्ञानिक एक दूसरे के पास जाते हैं मनोविश्लेषण के लिए कि भाई जरा हमारा मनोविश्लेषण करो बड़ी बेचैनी बड़ी चिंता है रात नींद नहीं आती आत्महत्या के विचार उठते यह जान के तुम चकित होगे कि दुनिया में जितनी आत्महत्या मनोवैज्ञानिक करते उतना कोई दूसरे धंधे के लोग नहीं करते अनुपात दो गुना है न जुआरी न शराबी न दलाल कोई इतनी आत्महत्या नहीं करते जितनी मनोवैज्ञानिक करते हैं दो गुनी और मनोवैज्ञानिक दोगुने पागल भी होते कोई इतना पागल नहीं होता राजनीतिक भी इतने पागल नहीं होते उनको भी मात देती मनोविज्ञान कौन? और ये दुनिया भर का पागलपन ठीक करने का धंधा कर रहे हैं अजीब अवस्था है यहां यहां भिकमंगे भिकमंगों के सामने झोली फैलाए खड़े कि कुछ मिल जाए कि आज बिना लिए नहीं हटूंगा पत्नी तुमसे मांग रही कि प्रेम दो तुम पत्नी से मांग रहे हो कि प्रेम दो प्रेम दे कौन दोनों मांगने वाले देने वाला तो कोई भी नहीं दाता तो कोई भी नहीं दोनों भिक फिर झोली तुम्हारी भी खाली, उसकी भी खाली तो क्रोध आता है लगता है कि धोखा दिया गया है धोखा किसी ने भी नहीं दिया है जब तुम दूर होते हो तो खुद ही धोखा खाते हो कि दूरी से धोखा होता है चौपाटी पे मिल लेते हो किसी स्त्री से अब चौपाटी पे कौन चौपट नहीं हो जाता जिन्होंने भी चौपाटी नाम रखा है गजब किया है चौपाटी पे मिलते हो जब तो स्त्री भी सजी बजी होती तुम भी सजे बजे होते हो इधर फुले लगा होता है न तुम्हारी असली गंध का पता चलता ना उस असली गंध का पता चलता तुम भी कपड़ों में छिपे होते वो भी कपड़ों में छिपी होती कपड़े बड़ा धोखा देते आदमी सोचता है कि कपड़ा नग्नता को छिपाने के लिए ईजाद किया गया गलत सोचता है कपड़ा नग्नता को प्रकट करने के लिए ईजाद किया गया उभारने के लिए नग्न स्त्रियां इतनी सुंदर नहीं होती जितनी वस्त्रों में दिखाई पड़ती क्योंकि वस्त्र बहुत तरह के धोखे दे सकते हैं। ढले हुए स्तन ऐसे मालूम हो सकते हैं जैसे जवान छातियां जिनकी हड्डियां निकली हों, लेकिन कोट के भीतर भरी हुई रोई ऐसी भ्रांति दे सकती ठेठ हनुमान जी चले आ रहे कंधे बिल्कुल बैठे हो कि कोई देख ले दफा कंधा तो फिर लौट के ना देख ऐसा भागे। मगर कंधों में रुई भरी हुई मेरी एक संयासिनी है माधुरी पूरा परिवार सन्यासी है माधुरी सन्यासी है उसकी बहन सरिता सन्यासिनी है उन दोनों की मां संन्यासिनी है माधुरी की मां ने मुझे कहा कि उसको स्तन का कैंसर हो गया था तो उम्र होगी कोई पचपन वर्ष तो स्तन काट देने पड़े दोनों स्तन काट देने पड़े एक का तो काटना निश्चित था दूसरे में खतरा था कि फैल सकेगा तो पहले से ही काट देना ठीक था वो बहुत परेशान थी हिंदुस्तान तो है नहीं अमेरिका है अमेरिका में दोनों स्तन ना हो स्त्री के तो मरी गई समझो जिंदा ही क्या रहा फिर सारा खेल स्तन का है बच्चे ही नहीं जी रहे हैं इस स्तन से बूढ़े भी स्तन से ही जी रहे हैं बच्चे भी दूध पी रहे हैं बूढ़े भी दूध पी रहे हैं तो बहुत दुखी थी डॉक्टर ने कहा दुखी होने की कोई भी जरूरत नहीं अब तो प्लास्टिक के स्तन उपलब्ध हैं। तो स्तन तो दोनों कट गए और प्लास्टिक के स्तन उसे दे दिए गए मुझसे कह रही थी कि मैं मैक्सिको से लौट रही थी तो एक चौराहे पर रुकी पुलिस वाले से पूछने को रास्ता उसकी नजरें मेरे स्तन पर अटक गई आपकी सन्यासी नहीं हूं मजाक सूझा कभी जिंदगी में ऐसा मजाक मैंने किया भी नहीं था मगर आपकी संन्यास नहीं हूं तब से मजाक भी करना आने लगा मैंने उससे पूछा पसंद आए वो थोड़ा हिचकिचाया माथे पे पसीना आ गया घबराया इधर उधर देखा मैंने कहा घबराने की कोई जरूरत नहीं पसंद आए सच सच बोलो उसने कहा पसंद सुंदर तो माधुरी की मां ने दोनों स्तन निकाल के उसको दे दिए कि फिर तुम्हें रख लो तुमको पसंद आ गया तुम्हें रख लो वो मुझसे कह रही थी उसकी हालत देखने जैसी थी हाथ में प्लास्टिक के स्तन लिए वो ऐसा खड़ा था तो उसे कुछ सूझे नहीं अब करे क्या करे क्या ना किम कर्तव्य बिमूल हो गया बिल्कुल कह रही थी मैं तो गाड़ी लेके आगे बढ़ गई उस गरीब पर क्या गुजरी वही जाने कपड़े छिपाए रखते हैं चौपाटी पे मिले किसी से कुछ पक्का थोड़ी कि कौन कैसा है यह तो असलियत बाद में पता चलेगी ये तो जब पास आओगे तब पता चलेगी कोई किसी को धोखा नहीं दे रहा है कोई किसी को धोखा देने नहीं निकला है लेकिन दूरी धोखा पैदा कर देती दूरी भ्रम पैदा कर देती मृग मरीची का पैदा हो जाती तुम सोचते हो कि मिल गई वह स्त्री जिसकी तलाश थी जन्मों जन्मों से स्त्री सोचती मिल गया वह व्यक्ति जिसकी तलाश थी जन्म जन्मों से और जब पास आते हो तो पता चलता है कि साधारण स्त्री है साधारण पुरुष है कहीं कुछ मिला नहीं फिर धोखा हो गया फिर धोखा खा गए और ये धोखा जन्मों जन्मों से खा रहे हो कच्ची कंध उते काना है कच्ची दीवाल पकौ बैठा है मिलना ता रबनू है और मिलना तो है परमात्मा से उससे कम दिल भरेगा नहीं जब तक सागर ही बूंद में ना उतरेगा तब तक तृप्ति असंभव है और तेरा प्यार बहाना है यह समझ में आ जाए तो फिर प्यार में भी कोई कसूर नहीं तेरा प्यार बहाना है अगर तुम अपनी पत्नी को यूं प्रेम करो कि जैसे उसके माध्यम से परमात्मा को प्रेम कर रहे हो तो कुछ हर्ज नहीं यही मेरी शिक्षा है विनोद यही मैं शिक्षा रहा हूं शिक्षा दे रहा हूं यही समझा रहा हूं प्रेम से भागो मत प्रेम में तलाश करो कि वस्तुतः खोज क्या है तो फिर तुम्हारे बेटे में तुम्हारी मां में तुम्हारी पत्नी में तुम्हारे पति में मित्र में उसी की तलाश चल रही सुबह सूर्योदय जब हो और आकाश सुंदर बादलों से भर जाए और रंगीन चारों तरफ जैसे होली हो गई हो ऐसी गुलाल उड़ने लगे सुबह के सूरज की पक्षी गीत गाएं फूल खिले तब भी ख्याल रखना यह सौंदर्य उसका है रात जब आकाश तारों से भर जाए तब भी ख्याल रखना यह आंखें उसकी कोई बांसुरी पर जब गीत छेड़ दे और तुम्हारे प्राण जब ना चुटे तो याद रखना यह बांसुरी उसकी है यह गीत उसका है तो फिर जहां भी तुम्हारा प्रेम हो काव्य में हो संगीत में हो कला में हो नृत्य में हो स्त्री में हो पुरुष में हो जिसमें भी तुम्हारा प्रेम हो इतनी भर याद बनी रहे कि ये प्रेम उसी की तरफ इशारा करता हुआ तीर है जाना तो वहां है मिलना था रबनू है जाना तो वहां है मिलना तो रब से है मिलना तो है उस प्यारे से रा प्यार बहाना और बाकी सब बहाने बहाने बुरे नहीं अगर बहाने बहाने समझे जाए तो बुरे नहीं खूंठिया हैं टांगों उन खूंठियों पर लेकिन जो टांगो वो रहे परमात्मा का ही प्रेम खास तुम अपनी पत्नी में परमात्मा को देख सको पति में परमात्मा को देख सको तो फिर किसी और मंदिर में जाने की कोई जरूरत नहीं कैसे पागल लोग हैं जिंदा बच्चों में उन्हें परमात्मा नहीं दिखाई पड़ता और बैठ के भागवत की कथा सुन रहे और उसमें केवल एक जिंदा बच्चे की कहानी है और कुछ भी नहीं एक शानदार बच्चे की कहानी और कुछ भी नहीं सूरदास का पद सुन रहे मैया मैंने ही माखन खाए और घर में बच्चा यही कह रहा कि मैया मैंने नहीं माखन खाया तो उसकी पिटाई हो रही कि तू नहीं खाया अरे कम वक्त तूने नहीं खाया तो किसने खाया मक्खन गया कहां और सूरदास जी का वही भजन गुनगुना रहे कि मैया मैं नहीं मखन खाया क्या गजब हो रहा है कृष्ण किसी की मटकी में कंकड़ मार के फोड़ देते हैं आहा गदगद हो रहे हैं भक्त डोंगरे महाराज की आंखों से आंसू बह रहे भक्तों की आंखें गीली हुई जा रही आंसू नहीं टपक रहे बूंदी टपक रही और खुद का लड़का किसी की गगरी फोड़ आए तो उसकी पिटाई हो रही अरे तो डोंगरे महाराज की पिटाई करो ना तो पकड़ो सूरदास को भाग ना जाए कहीं लगाओ ठिकाने इसको कृष्ण जी स्त्रियों के कपड़े लेके झाड़ पे बैठ गए भक्त लोग कह रहे हैं आह क्या लीला हो रही और तुम्हारा लड़का किसी के कपड़े लेके बैठ गया झाड़ पे, तो उतर हराम नीचे आ, अब तुझे वो पाठ सिखाऊंगा कि जिंदगी भर याद रहेगा जिंदगी को प्रेम करो तुम कहानियों में उलझ गए हो ये जिंदगी बहुत प्यारी है इस जिंदगी में सब तरफ से परमात्मा की झलक आ रही लेकिन तुम ना मालूम किस कचरे में पड़े हो टप्पा प्यारा है इसे याद रखना कच्ची कंध उते काना है मिलना ता रब नु है तेरा प्यार बहाना है जिंदगी क्या है जिंदगी क्या है एक पहेली है जिंदगी क्या है एक पहेली कभी दुश्मन कभी सहेली कभी दुश्मन कभी सहेली छू के देखा तो मैं फले यारा छू के देखा तो मैं फिले यारा अपनी अपनी जगह अकेली है कभी दुश्मन कभी सहेली दिल के सहरा में साथ की कस्ती डगमगाते हुए ढकेली जिंदगी के सहरा में साथ की कश्ती डगमगाते हुए ढकेली है कभी दुश्मन कभी दुश्मन कभी सहेली है सबको पढ़ना इसको पढ़ना बड़ी तवज्जो से इसको पढ़ना बड़ी तवज्जो से यही तकदीर की हथेली है कभी दुश्मन कभी सहेली छिल गई उंगलियां इसे छूके छिल गई उंगलियां इसे छूके तुमसे किसने कहा चमेली कभी दुश्मन कभी सहेली कभी दुश्मन कभी सहेली जिंदगी क्या है एक पहेली कभी दुश्मन कभी सहेली लेकिन सब तुम पे निर्भर जिंदगी ना तो दुश्मन और न जिंदगी सहेली तुम समझो तो सहेली तुम ना समझो तो दुश्मन तुम समझो तो परमात्मा के सिवाय और कुछ भी नहीं और तुम ना समझो तो कच्ची कंध उते काना है कच्ची दीवार है और कौआ बैठा है। और तुम समझो तो शाश्वत है और हंसों की पंथियां ओड़ी जा रही परम हंसों की पंथियां ओड़ी जा रही सब तुम्हारे हाथ में है हाँ, हां हां मैं दीवाना हूं चाहूं तो मचल सकता हूं चाहूं तो मचल सकता हूं खिलवाते हुस्न के कानून बदल सकता हूं हां मैं दीवाना हूं चाहूं तो मचल सकता हूं खिलवाते हुस्न के कानून बदल सकता हूं खार तो खार है अंगारों पे चल सकता हूं मेरे महबूब मेरे दोस्त नहीं ये भी नहीं मेरी बेबाक तबीयत का तकाजा है कुछ और मेरे महबूब मेरे दोस्त नहीं ये भी नहीं मेरी बेबाक तबीयत का तकाजा कुछ और इसी रफ्तार से दुनिया को गुजर जाने दू दिल में घुट घुट के तमन्नाओं को मर जाने दू तेरी जुल्फों को सरे दोस्त बिखर जाने दू मेरे महबूब मेरे दोस्त मेरे महबूब मेरे दोस्त नहीं यह भी नहीं नहीं यह भी नहीं मेरी बेबाक तबियत का तकाजा है कुछ और मेरी बेबाक तबियत का तकाजा है कुछ और एक दिन छीन लू मैं अजमतें गाफिल का जुनू तोड़ दू मैं तोड़ दू मैं शौकते दुनिया का फुसू और बह जाए यहीं नब्जर का खूं गैरते इसको मंजूर तमाशा है यही गैरते इसको मंजूर तमाशा है यही मेरी फितरत का मेरे दोस्त तकाजा है यही हां मैं दीवाना हूं चाहूं तो मचल सकता हूं खिल बते हुन के कानून बदल सकता हूं खार तो खार है अंगारों पे चल सकता हूं मेरे महबूब मेरे दोस्त नहीं ये भी नहीं मेरी बेबाक तबियत का तकाजा है कुछ और इस छुद्र में ही समाप्त नहीं हो जाना है विराट को पाना है समय में ही समाप्त नहीं हो जाना है शाश्वत में घर बनाना है मेरी बेबाक तबियत का तकाजा है कुछ और दूसरा प्रश्न दत्ता बाल के संबंध में और थोड़ी जानकारी तीन साल पहले मैं मीरज में था तो उन्होंने मिलने की आकांक्षा प्रकट की जिस शिष्या के घर ठहरे थे वहां हमारी मुलाकात हुई पूरे समय वे इतने बेचैन थे कि पांच मिनट भी वे एक जगह बैठते नहीं थे बार बार उठकर अपने कमरे के भीतर चले जाते थे आते तो जिस हाल में हम बैठे थे वहां का फर्नीचर इधर उधर करने को कहते थे आखिर वे बोले कि कुछ बातचीत चलने थे मैंने कहा कि मैं कुछ बातचीत करने यहां आया नहीं अगर आपको कुछ पूछना हो तो पूछिए नहीं तो हम सब मिलकर दस मिनट मौन में सत्संग करें इस पर मेरी तरफ इशारा करते हुए उन्होंने कहा अपने बैठे हुए शिष्यों से सीखिए इन सब कुछ सीखिए लेकिन खुद वहां से उठकर चले गए शिष्यों ने कहा कि डायबिटीज के कारण वे ऐसे बेचैन फिर आए तो वही बेचैनी जैसे कि पिंजरे में बंद जानवरों की होती है बैठे तो अपनी प्रिय शिष्या से जो कि उनके चरित्र की लेखिका भी हैं कहा कि तेरी लिखी हुई पुस्तक तो इन्हें भेंट कर वह शिष्य उठकर पुस्तक ले आई तो पेन ढूंढने लगे मेरा पेन मैंने उन्हें दिया तो उसी बेचने में उस पुस्तक पर अपने हस्ताक्षर करके उन्होंने मेरा पैन ही खराब कर दिया इतने जोर से उन्होंने लकीर खींची कि पन्ना ही फटने लगा उस चरित्र को मैंने गौर से पढ़ा तो पाया कि पूरी की पूरी किताब उनके दम्भ से भरी हुई कुछ अतिद्री शक्ति के वे दावेदार हैं जिन प्रयोगों की वही एक शिष्या मात्र गवाह है वे मानते हैं कि दूर बैठे वे केवल इच्छा शक्ति से चीजों को हिलाते या बादलों से पानी गिराते बस इसी तरह के विस्तार से पूरी पुस्तक भरी भगवान दत्ताबाल तो इतने भटके हुए भगवान हैं कि उनके बारे में आप कुछ कहते भी हैं तो उनका सम्मान ही होता है मेरे देखे तो वे सिर्फ उपेक्षा योग्य भगवान इन मूढ़ों पर आप क्यों इतनी मेहनत खराब करते अजित सरस्वती मूढ़ इसलिए ही भटके हैं इसलिए ही सोए हैं इसलिए ही और ये साधारण मूढ़ नहीं ये ऐसे मूढ़ हैं कि औरों को भी मूढ़ बना रहे इसलिए इन पे थोड़ी ज्यादा ही मेहनत करनी पड़ती कुछ तो मूढ़ होते हैं खुद ही मूढ़ हैं, बस अपने में उनकी मूर्ता सीमित है ज्यादा खतरा नहीं संक्रामक नहीं बीमारी फैलाते नहीं उनकी बीमारी छूत की बीमारी नहीं मगर ये उन मूढ़ों में से हैं जिनकी बीमारी छूत की बीमारी आज इस सरस्वती का प्रश्न महत्वपूर्ण है क्योंकि कई बार अनेक मित्रों ने ये प्रश्न पूछा कि आपको क्यों समय खराब करना चाहिए जाने दो भाड़ में कैसे जाने तू भाड़ में वो तो जा रहे हैं मगर औरों को भी ले जा रहे हैं अकेले भी जाते हो तो मैं भी सोचूं कि ठीक है प्रत्येक व्यक्ति की स्वतंत्रता है किसी को भाड़ में ही जाना है तो कोई क्या कर सकता है इतना ही कह सकते हैं कि जाओ भाई तुम्हारी इच्छा पूरी हो मगर ये औरों को भी ले जा रहे हैं और जो जा रहे हैं वो इतने मूड नहीं लेकिन भोले भाले भोले भाले हैं इसलिए फंस जाते उन भोले भालों को जगाने के लिए इतनी मेहनत करनी पड़ती है यह पूरा प्रश्न महत्वपूर्ण है दत्त बाल सरस्वती से मिलने की आकांक्षा प्रकट करते और ऐसे शक्तियों के मालिक हैं कि दूर बैठे इच्छा शक्ति से चीजों को हिलाते बादलों से पानी गिराते अगर ऐसी इच्छा शक्ति है तो कम से कम अजित सरस्वती को तो बिना पुल बुलाए खींच लेना था इधर मुझसे भी मिलने आने को आकांक्षा की थी लेकिन एकांत में मिलना चाहते थे इस तरह के लोग हमेशा एकांत में मिलना चाहते क्योंकि डर उनको यह होता है कि औरों के सामने कुछ पूछेंगे तो भद्द खोलेगी ढोल के भीतर बड़ी पोल ऊपर से बजाओ तो बड़ी आवाज करता है मगर खोल कर देखो कि कौन आवाज कर रहा है सब गड़बड़ हो जाता है भीतर कुछ होता ही नहीं किसी उपद्रवी ने चंदुलाल के बेटे को टिल्लू गुरु उनका नाम जन्मदिन पर एक ढोल भेंट कर दिया ट्लुगुरु दिन रात ढोली ही बजाएं नींद हराम कर दी उन्होंने घर वालों की बीच रात कोर्ट के ढोल बजा दें मोहल्ले वाले परेशान चंदूलाल पगलाने लगे चंदूलाल की पत्नी दीवाने लगी घबराने लगी कि करना क्या और टिल्लु गुरु को मजा आए और ढोल लिए घूमे चंदूलाल ने मुस्से कि करें क्या आप मोहल्ले के लोग मारने पर उतारू और हम भी अब पगलाए जा रहे हैं और ये दुष्ट कभी रात में नहीं उठता था ये बीच बीच रात में उठ के ढोल बजा देता है दिन भर परेशान रात सोने भी नहीं देता तो मैंने कहा तुम कुछ ना करो ये चक्कू ले जाओ उन्होंने कहा चक्कू से क्या होगा मैंने कहा टिल्लू गुरु को दे देना और कहना जरा खोल के भी दे भीतर क्या है आवाज कौन कर रहा है उन्होंने कहा बात जस्ती दे दिया चाकू टिल्लू गुरु को उन्होंने फौरन खोल कर देख लिया जैसी ढोल खोला कि पोल खुल गई भीतर तो कुछ नहीं था मगर ढोल भी गया इस तरह के लोग एकांत में मिलना चाहते आचार्य तुलसी एकांत में मिलना चाहते किसी के सामने नहीं क्यों क्योंकि एकांत में पूछते हैं कि ध्यान कैसे करें सबके सामने कैसे पूछे सबके सामने पूछे तो यह सात साधु साधवियों का समूह जो उन्होंने इकट्ठा कर रखा है वो कहेगा गुरुदेव आपको ध्यान का पता नहीं अभी तक दत्तापाल एकांत में मिलना चाहते थे मैंने कहा कि मिल तो सकते मगर एकांत एक में नहीं सबके सामने जो पूछना हो पूछ लेना फिर नहीं आए क्योंकि तो सबके सामने आना तो उसका मतलब यह हुआ कि अभी कुछ कमी नहीं तो आने की क्या जरूरत है क्या मिलने की जरूरत है जब सब पाही लिया जैसा कि दावा है उनका तो अब किससे मिलना क्या पूछना मुझसे तो नहीं मिल सके तो सोचा होगा चलो अजीत सरस्वती को बुला लें शायद इनसे कुछ राज हाथ लग जाए बुला तो बैठे लेकिन बात कैसे शुरू करें कहें क्या इसलिए उन्होंने कहा कि कुछ बात शुरू करिए और ठीक किया आज सरस्वती ने कहा कि मैं कुछ बात करने आया नहीं आपने बुलवाया मैं तो आया भी नहीं अगर आपको कुछ पूछना हो तो पूछिए बस बिल्कुल ठीक यही प्रत्येक सन्यासी को स्मरण रखना चाहिए उनकी बोलती बंद हो जाएगी पूछना उन्हें है नहीं कम से कम सबके सामने तो नहीं पूछना है तुम ही अपने आप कह जाओ कुछ ऐसा बन जाए मामला तो ठीक तो वो सुन ले पूछें तब तो बात गड़बड़ हो जाएगी और ठीक कहा जिस सरस्वती ने कहा अच्छा हो कि हम 10 मिनट मौन से सत्संग करें इन विचारों को कहा मौन का सत्संग इनको मौन का कहा पता ये पांच मिनट एक जगह शांति से नहीं बैठ सकते और ये बात तो सरासर झूठ है कि शिष्यों ने कहा कि डायबिटीज के कारण वे ऐसे बिल्कुल झूठ बात क्योंकि मेरे दादा को डायबिटीज थी मेरे पिता को डायबिटीज थी मुझको डायबिटीज है मेरे चाचाओं को डायबिटीज है मेरे भाइयों को डायबिटीज, डायबिटीज बंश परंपरा से ये ज्ञान चला आ रहा है मुझे तो कोई अड़चन नहीं होती शांति से बैठने में डायबिटीज है तो रही आए कोई आत्मा को थोड़ी डायबिटीज हो जाती और बैठना आत्मा को है शांत शरीर में डायबिटीज रहे तो डायबिटीज और डायबिटीज से शरीर में भी क्या आशांति होगी अरे थोड़ी सक्कर होती इसमें अशांति क्या होनी थोड़ा माधुरी हो जाता है। थोड़ी बूंदी फैल गई इसमें बिगड़ा क्या इसमें तुम्हें अशांत होने की क्या बात चींटे चीटियां अशांत होने लगे ये तो समझ में आता मगर तुम्हें अशांत होने की क्या जरूरत है और तुम तो साक्षी भाव रखो शरीर को डायबिटीज हो गया अरे शरीर तो मिट्टी है कच्ची कंध उते काना कच्ची दीवार पे कौआ बैठा भैया कौआ को डायबिटीज हो गई हो जाने दो तो। दीवार में शक्कर है कि रेत क्या करना तुमको मगर अजित कहते हैं कि वे पूरे समय इतने बेचैन थे कि पांच मिनट भी एक जगह बैठते नहीं थे इसी तरह के बेचैन लोग इस देश को सदियों से चला रहे हैं खुद बेचैन और दूसरों को बेचैन कर रहे हैं उनकी सत्य की खोज परमात्मा की खोज इत्यादि सब सिर्फ बेचैनियों के लक्षण और कुछ भी नहीं बार बार उठकर अपने कमरे के भीतर जाते थे क्या जरूरत बार बार कमरे के भीतर जाने की और आने की सोहन बाबा मुक्तानंद का सत्संग करने गई थी एक दिन मैंने पूछा सोहन फिर क्या हुआ मैंने कहा कि बड़ा गजब का सत्संग हुआ बस दो मिनट बाबा बैठे और फिर बाबा भीतर गए फिर बाबा बाहर आए फिर बाबा भीतर गए फिर बाबा बाहर आए बस यही होता रहा भक्तगण खबर नहीं बाबा भीतर गए देखते रहो बैठे बाबा भीतर चले गए फिर दो मिनट बाद भक्त खबर दें कि बाबा आ रहे हैं फिर बाबा आ जाएं फिर बैठ गए बाबा फिर खड़े हो गए फिर भीतर चले गए जब बहुत इस तरह का सत्संग हो गया तो सोने का अपन भी अपने घर जाएं अरे जब बाबा बाहर भीतर हो रहे हैं तो हम क्यों बाहर रहे सत्संग खत्म बाबा बाहर भीतर होते रहे ये तुम्हारे आबा बाबा इसका मतलब ये होता आए गए आवा बाबा मैं गांव में सतना के पास मेहमान था वहां लोग आदर से गांव में जो बाबा हैं उनको बाबाजू कहते मैंने कहा ये और अच्छा शब्द तुमने खोज लिया बाबाजू यानी बाजू दूसरी बाजू बाबाजू ये भी ठीक इस बाजू भी आते जाते हैं कह इसी बाजू रहते हैं ज्यादातर तो मगर उन लोगों को बड़ी हैरान हुई जब मैंने उनसे कहा कि बाबाजू का मतलब हुआ कि उस बाजू इस बाजू आ रहे जा रहे नाव चला रहे ये ठीक तुमने देखा यही हालत है तुम्हारे साधु सन्यासियों की बेचैन है परेशान है अपने हाथ से परेशान क्यों क्योंकि शांति का कोई सूत्र तो समझा नहीं शांति का सूत्र समझने के लिए किसी के चरणों में बैठना पड़े वो साहस नहीं वो समर्पण नहीं मौन होने के लिए कोई कला सीखनी पड़े उस सीखने के लिए झुकना पड़े झुकना तो केवल कुछ दुस्साहसी लोगों की हिम्मत की बात है सबकी बात नहीं अकड़े हुए लोग अहंकारी लोग दम लोग ये तो बिना जाने दावा करने लगते हैं जानने का तब फिर ये अड़चन खड़ी होती अब वो कैसे बैठे शांति से 10 मिनट इतने लंबे मालूम पड़ेंगे जिसका हिसाब नहीं एक गांव में सत्संग हो रहा था बहुत शोरगुल मछरा था तो जो बाबाजू सत्संग करवाने आए थे उन्होंने कहा कि भाइयों एवं बहनों अरे शांति ऐसी होनी चाहिए कि सुई भी गिरे तो आवाज सुनाई पड़े सब शांत हो जाओ सब शांत हो गए एक मिनट शांति रही उन्हीं बाबाजू के शिष्य ने पूछा गुरुदेव अब तो सुई गिराइए अरे बहुत देर हुई जा रही है अब तो सुई गिराइए ये तुम्हारे सब तथाकथित आध्यात्मिक व्यक्ति काश तुम इनकी थोड़ी जांच परख करो तो जरूर हैरानी में पढ़ोगे अजीत सरस्वती ने वो किताब भी कल मुझे भेज दी जिस पर उन्होंने दस्त किए सच में ही सुमेरू पर्वत पे जैसे दस्खत किए जाते वैसी दस्खत किए फाड़ी राना पन्ना और उनकी कलम भी खराब कर दी पूरे समय बेचैन एक जगह बैठते नहीं बार बार उठकर कमरे के बाहर भीतर आते जाते और जिस हाल में बैठे थे वहां का फर्नीचर इधर उधर करने को कहते थे आखिर में बोले कि कुछ बातचीत चलने थे मैंने कहा कुछ बातचीत करने यहां आया नहीं अगर आपको कुछ पूछना हो तो पूछिए नहीं तो हम सब मिलके दस मिनट मौन में सत्संग करें इस पर मेरी तरफ इशारा करते उन्होंने वहां बैठे अपने शिष्यों से कहा सीखिए इनसे कुछ सीखिए उनको तो सीखना नहीं वो तो सीख चुके शिष्यों से कहा सीखिए तो ये क्या करते रहे शिष्यों को अब तक उनको क्या सिखाया ये आना जाना सिखाया <laughs> फर्नीचर जमाना सिखाया लेकिन खुद वहां से उठ के चले गए दस मिनट बैठना तो उन्हें मुश्किल हो जाता दस मिनट बैठना तो असंभव हो जाता शिष्यों ने कहा कि डायबिटीज के कारण वे ऐसे बेचे शिष्य बेचारे एक से तर्क खोजते रहते गुरुओं को बचाने का क्या तर्क खोजा डायबिटीज से क्या बेचने का संबंध डायबिटीज से तो और माधुरी फैल जाता है इसलिए लोग मुझसे पूछते कि आपकी बातों में तो ना माधुरी क्यों आज राज बताए देता हूं डायबिटीज इसमें मेरा कोई हाथ नहीं मेरा कोई कसूर नहीं आज जब डायबिटीज होगी तो शब्दों में माधुरी होगा ही और मैं तो तुमसे कहूंगा कि सभी डायबिटीज कर लो क्योंकि बाहर तो शक्कर नदारत हो जा रही है अब तो भीतर ही शक्कर होनी चाहिए अब प्रसाद बाहर वगैरह का ज्यादा नहीं बटेगा सुभाष सरस्वती ने लिखा है कि भगवान सुना था कि गुरु कृपा से सब कुछ हो जाता है अरे आपने क्या जवाब दिया तत्क्षण सब कुछ हो गया उन्होंने प्रश्न पूछा था कि डोंगरे महाराज के प्रवचन के बाद लस्सी और बूंदी प्रसाद में बटते सो मैंने बताया कि लस्सी से बल बढ़ता शक्ति और शक्ति से आती भक्ति और भक्ति से ध्यान में थिरता और ध्यान में मिठास सो फिर बूंदी बढ़ती बूंद में समुंद समाना और सुभाष बेचारे उदास खड़े रहते थे गर्दन लटका क्योंकि उनकी पत्नी गई हुई है राजकोट और पुराने ढपके सन्यासी हैं सब पत्नी की राह देखते रहते ऐसी गर्दन तिरछी की, राजकोट की तरफ सिर झुका है उन्होंने लिखा है कि आपने गजब कर दिया आपने उत्तर क्या दिया उसी दिन कृष्णा और अद्वैत बोधी सत्य ने बुला के लस्सी पिलाई बूंदी खिलाई भगवान कुछ ऐसा करो कि रसमलाई भी हो जाए होगी भाई जरूर होगी अभी मैंने सोहन का नाम लिया ना ये बड़ी सत्संगी है रसमलाई की जानकार बस तुम वहीं खड़े रहना बाहर और जैसे ही सोहन वहां से निकले एकदम गिर पड़ना चरणों में कि जय हो माई आज ही रसमलाई कराची वाला की रसमलाई और जब भी तुम्हें रसमलाई चाहिए हो सोहन के पैर पकड़ लेना जय हो माई वो समझ जाएगी कि रसमलाई ये तो छोटी सी बात है तुम आज ही करके देखो और लिखा उन्होंने कि आपने गजब की बात कही जब से लस्सी पी है गर्दन सीधी हो गई शक्ति भी आ रही और बूंदी जब से खाई है बडे ऊंचे ऊंचे ख्याल आ रहे वो तो तुम संभालना गर्दन अगर ऊंची हो गई तो खतरा है क्योंकि तुम और भक्ति से कुछ और मत समझ लेना शक्ति मेरी एक संन्यास नहीं और भक्ति भी मेरी एक संन्यास नहीं अब जरा संभल कर रहे ना गर्दन ऊंची हुई कि शक्ति आएगी पीछे से भक्ति आएगी और तुम्हारी पत्नी गई है राजकोट कच्ची कंध होते कान कच्ची दीवाल पर कौ बैठा मिलना था रबनू है तेरा प्यार बहाना है ख्याल रखना कि तुम्हारा रब तो राजकोट गया और ये भक्ति शक्ति आए तो घबराना मत तुम तो साफ कह देना कच्ची कंध होते कान अरे ये तो कच्ची दीवाल है कौआ बैठा हम तो रसमलाई खाएंगे हमें ना भक्ति चाहिए ना शक्ति चाहिए और गर्दन सीधी करने ही मत सीधी गर्दन में बड़े खतरे वो तो तुम राजकोट की तरफ ही झुकाए रखो अब उन्होंने शिष्यों से कहा सीखिए इनसे कुछ सीखिए लेकिन खुद वहां से उठ के चले गए शिष्यों ने कहा कि डायबिटीज के कारण वे ऐसे बेचे डायबिटीज से क्या बेचने का संबंध है? डायबिटीज तो यूं समझो कि रसमलाई फैल गई इसलिए तो मुझे कोई रसमलाई वगैरह लेने की जरूरत ही नहीं पड़ती आज कोई पंद्रह वर्ष हो गए बस आखिरी रसमलाई सोहन ने खिलाई थी उसके बाद नहीं था फिर आए तो वही बेचे जैसे पिंजरे में बंद जानवरों की होती है ही पिंजरे में बंद जानवर वो खुद ही कहते हैं अपने को कि मैं छत्रपति शिवाजी की इस भूमि में पैदा हुआ सिंह हूं सिंह हो तो पिंजरे में बंद हो गए अब आजकल सिंह को ऐसे इधर उधर तो घूमते फिरते मिलते नहीं सर्कस में होते। सरकस ही होते सर्कस ही सिंह और सर्कस में कोई भी सिंह रहे वो कितने सी हो हालत तो उसकी रास्तों पे घूमते कुत्तों से भी बदतर हो जाती क्योंकि कम से कम कुत्ता स्वतंत्र तो है अब वो बेचैन हो रहे हैं बेचैनी का कारण ये आकांक्षा थी बड़ी महत्वाकांक्षा तो थी बड़ी प्रसिद्धि मिले यश मिले जगत में ख्याति मिले झंडा फहरा दू हिंदू धर्म का दुनिया में वो कोल्हापुर में नहीं फैला पा रहे झंडा कोल्हापुर में कोई नहीं सुनता कौन सुने आखिर कुछ कोई एकाद बुद्धू बन जाए तो बन जाए इसलिए वो तुमने जो लिखा जित के वही देवी एक जिनने उनका जीवन लिखा वो ही उनकी शिष्य है उसके ही अनुभव में ये सब चमत्कार हुए अब ये चमत्कार सब ऐसे हैं जिसका कोई हिसाब नहीं चमत्कार से पानी गिरा देते अगर चमत्कार से पानी गिरा सकते हो तो इस देश की गरीबी मिटा दो जहां पानी गिराना है वहां पानी नहीं गिरता इस देश में जहां पानी नहीं गिराना वहां पानी गिरता है जहां पानी की जरूरत है वहां काल, दुष्काल सूखा और जहां पानी की जरूरत नहीं वहां बाढ़ तो दत्ता की तो बड़ी जरूरत है ये तो चमत्कार कर दें कुछ दिखाओ करके और इच्छा शक्ति से चीजों को हिलाते पहले कम से कम शरीर को तो ठहराओ परसों एक सन्यासी ने पत्र लिखा था कि उनका व्याख्यान हो रहा था सोफा पे बैठे थे डोलते थे, सोफा पे भी ठीक नहीं बैठ सकते थे बाएं दाएं डोल रहे थे और खुद ही नहीं डोल रहे थे उनके पजामा के दो फंदे भी लटके थे नीचे वो भी डोल रहे थे सोसने तो लिखा है कि तभी मुझे हंसी आ रही थी बड़ी को पजामा के कि फंदे क्यों डोल रहे हैं अरे डायबिटीज पजामा के फंदों में भी आ गई होगी सत्संग खराब चीज अब ऐसे आदमियों के सत्संग में पजामा रहेगा तो बिगड़ेगा वो पाजामा कम से कम इच्छा शक्ति से पजामा के फंदे तो ठहरा दो फिर कुछ और ठहराना मगर नहीं इस देश में इस तरह की मूर्ताओं की बातों का खूब समाधर होता है अब वो अपना पेन ढूंढने लगे वो ही ना मिले इनको क्या खाक आत्मा मिली होगी और इच्छा शक्ति से ये दूसरों तक को ठीक कर दे और अपना पेन नहीं खोज पा रहे अरे इच्छा शक्ति से इतना तो करना था कम से कम कि अजित का पेन सड़क के और उनकी जेब में पहुंच जाता इतने करके दिखा देते वो भी अजीत को देना पड़ा और दस्तखत जो उन्हें किए वो सिर्फ पागल के ही मालूम होते ऐसा घसीटा है कि कहीं मिट न जाए कि कहीं कोई मिटा ना दे भाड़ डाला पन्ने को लोग दस्त भी करते तो उसमें भी दम्भ होता है अमेरिका में तो एक अभिनेत्री शादी कर रही थी जैसे ही रजिस्टर पर दोनों ने दस्खत किए पतियों पत्नी ने उस अभिनेत्री ने मजिस्ट्रेट को कहा कि मुझे शादी नहीं करनी तलाक चाहिए इसी वक्त तलाक चाहिए मजिस्ट्रेट का तू पागल है अभी दस्खत ही हुए हैं अभी भी नहीं सुखी हो, तो तलाक चाहिए उसने कहा इसी वक्त तलाक का फॉर्म है कहा मजिस्ट्रेट ने पूछा कारण तो मेरी समझ में आए तुम तो में बात भी नहीं हुई दोनों चुप ही हो अभी दस्खत ही पूरे हुए हैं उसने कहा बात समझने की जरूरत नहीं दस्खत देखो इस आदमी ने इतने जोर से दस्त किए गड़ा गड़ा के और इतने बड़े बड़े अक्षरों में किए कि ये मुझे सताएगा ये मुझे परेशान करेगा ये मुझे नहीं चाहिए ये आदमी चाहिए नहीं मुझे अरे पूत के लक्षण पालने में इस कम वक्त में दस्खत तो देखो कैसे किए आधा पेज रजिस्टर का दस्त से भर दिया ये इसकी अकड़ का सबूत है आदमी के छोटे छोटे कृत्य में भी सबूत तो होते छोटी छोटी बात में भी लक्षण तो होते वो बितर की बेचैनी दस्त तक में उतर आई अब तुम पूछते हो कि मैंने उनकी किताब पढ़ी दंभ से भरी हुई है होगी ही और तुम पूछते हो दत्ताबाल तो इतने भटके हुए भगवान हैं कि उनके बारे में आप कुछ भी कहते तो उनका सम्मान ही होता है मेरे देखे तो वह सिर्फ उपेक्षा योग्य नहीं अजीत उपेक्षा योग्य कोई भी नहीं भगवान कितना ही भटकाओ है तो भगवान ही नाली में पड़ा हो गटर में सड़ रहा हो तो भी उसको निकालना पड़ेगा तो भी उसे बचाना पड़ेगा तो जो भी बन सके वह करना जरूरी है वह प्रेम का लक्षण मैं अपने प्रेम के कारण ही बोलता हूं आज